शन्नो शो मित्रु शमा श्रृहस्पति शो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वय प्रत्यक्ष ब्रह्मासीमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वा ऋत वे सत्यम वे तमो तरम आवतु आवतो वक्ता ओ शांति शांति शांति, शांति। <coughs> <सुकुन> साधर नमस्ते <coughs> तो गणित के अंदर हम लोगों ने जो बीजगणित है बीजगणित तो बीजगणित को तो पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं प्रत्येक वाक्य के अंदर दो प्रकार के तत्व विद्यमान है एक तत्व ऐसा जो होता है वो मॉडल्स होते हैं और जिसका मूल्य है बदलता रहता है जिसका मूल्य जो है बदलता रहता है और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसका मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होती जैसे परमेश्वर आत्मा आदि होते हैं जिसमें वेरिएशन नहीं होते और बुद्धि मन अहंकार इंद्रिय शरीर पंचमहाभूत सूक्ष्म भूत इसी में परिणाम आता है तो जिसका परिणाम नहीं होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट और कुटस्त है जिसमें परिणाम आता है अंग्रेजी में उसको वेरिएबल्स कहता है वेरिएबल्स क्योंकि जगह जगह पर उसका मूल्य बदलता है मूल्य वहां अपने आप नहीं बदलता मूल्य को बदलाने के लिए हमें मूल्य देना पड़ता है ये मूल्य का आरोपण करना पड़ता है आरोपण का मतलब जैसे कि एक बेल है वो बेल अपने आप नहीं चढ़ता उसके लिए क्या है उसको पकड़ करके ऊपर की बांधना पड़ता है बांधने के बाद आगे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट उसको चाहिए तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर तो उसके बाद में इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बीस प्लस बी स्क्वायर यह आता ना अब देखिए ए और बी इसका कोई स्थायी मूल्य नहीं जिस मूल्य को हम उसमें आरोपित करेंगे तदनुसार क्या हो जाता है उसका जो रिजल्ट है बदलेगा तो जिस प्रकार का रिजल्ट हमें चाहिए उस रिजल्ट को लाने के लिए उस प्रकार के मूल्यों को उसके ऊपर आरोपित करना पड़ता है यानी सब्सिट्यूट करना पड़ता है समझ में आ गई ना अब हम इस सिद्धांत के आधार पर इतनी बात समझ में आई ना इस सिद्धांत के आधार पर हम आएंगे अग्निहोत्र में मीमांसा दर्शन के अंदर जहां चौदना के उदाहरण देने का प्रसंग है किसका चौदना रूपी जो धर्मोपदेश है जो विधिवाक्य है उस विधिवाक्य का उदाहरण देने का जहां प्रसंग आता है तो वहां शास्त्रकार ने अग्निहोत्र जुहुयात स्वर्ग कामहा इन तीनों पदों को रखता है क्या है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामहा स्वर्ग कामहा स्वर्ग की कामना वाला स्वर्ग की कामना जिसकी जिसकी है वह व्यक्ति के द्वारा या वह व्यक्ति जुहुयात जुहुयात होम करे किसका अग्निहोत्रम अग्निहोत्र होम का होम को किया करे तीन पद है पहला पद स्वतंत्र है अग्निहोत्रम जुहयात ये भी स्वतंत्र है स्वर्ग कामहा ये भी स्वतंत्र है ठीक है अब इसको इस वाक्य से अलग अलग जगह पर रखिए अग्निहोत्र एक पद है जिसका अपना अर्थ होता है वो अर्थ अग्नि अग्निहोत्र है और जुहिया ये क्रियापद है उसका भी अपना अर्थ विद्यमान है स्वर्ग कामहा यह एक स्वतंत्र पद है उस स्वतंत्र पद का स्वतंत्र अर्थ है स्वर्ग की कामना वाला ठीक है अब जब ये अपने अपने जगह पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकरण में रहे उनको तो अपने पद के सीमित अर्थ में रहना पड़ता है उसके अपने अपने सीमित अर्थ में रहना पड़ता है क्योंकि इसके पारस्परिक संबंध नहीं है जैसे पति और पति पत्नी यह अपने अपने जगह पर निवास करें, तो गृहस्थ का जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा ग्रस्थ के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए युवान युवती को विवाह रूपी संस्कार कर्म के द्वारा एक जगह पर हमारी यानी समाज के स्वीकृति से रखने की परिपाटी है समाज के अंदर जब तक इसको नहीं रखेंगे ना तब तक तो क्या होगा ग्रस्थ धर्म के आचरण से जो जो फल उत्पन्न होना है इस फल की उत्पत्ति नहीं होती है उसी प्रकार अग्निहोत्र स्वतंत्र पद है जुहियात स्वतंत्र पद है और स्वर्ग कामह स्वतंत्र पद है इसको अपने अपने जगह पर रहने देंगे तो क्या होगा किसी विशेष फल की उत्पत्ति नहीं होगी तो विशेष फल की उत्पत्ति के लिए नियम पूर्वक इन पदों को लाना पड़ता है उसको जोड़ करके रखना पड़ता है जैसे गृहस्थ एक प्लेटफॉर्म है उसी प्रकार इन पदों को रखने का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वाक्य जिसका नाम है वाक्य इस वाक्य के अंदर मान लीजिए एक पुरुष बैठा है और वो जहां बैठता है वहां मेरी पत्नी किसी काम के लिए वहां आ गई और इन दोनों का सामिप्य नियम पूर्वक गृहस्थ के नियम पूर्वक न होने के कारण इन दोनों के वहां होने पर भी गृहस्थ धर्म की उत्पत्ति वहां नहीं होगी क्योंकि नियम ने बताया इनके तो संग तो उनके पति के साथ यानी मेरे साथ ही होना चाहिए दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए तो किसी और काम के लिए आए और काम करके चले जाए परंतु गृहस्थ धर्म की उत्पत्ति वहां नहीं होगी क्योंकि इधर जो पदों का देखिए पुरुष एक पद है स्त्री है एक पद है इन दोनों पदों को नियमपूर्वक नहीं जोड़ेंगे तो उनका धर्म का, का पालन नहीं होगा तो उसी प्रकार स्वर्ग का महा जुहुयात अग्निहोत्र यद्यपि ये तीनों पद अपने अपने अर्थ वा, अर्थ वाला फले हो जब तक नियमापूर्वक इसको जोड़ करके वाक्य नहीं बनाएगा और पदार्थ से भी हमें लाभ नहीं होगा पदार्थ मतलब पद के अर्थ से भी हमें लाभ नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार के संयोग के बिना उत्पत्ति होती नहीं पदों के संयोग के बिना उत्पत्ति जैसे पुरुष और स्त्री के संयोग के बिना उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार अपने अपने अर्थ को रखने वाले पदों को हम वाकिके द्वारा वाक्य भी प्लेटफॉर्म में जब तक इसको एक जुट में नहीं रखेंगे परस्पर संबंध बना करके नहीं रखेंगे तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली है तो ये नहीं होगा तो पुरुष के वो जन्म भी बेकार हो जाएगा स्त्री का जन्म भी बेकार हो जाएगा पर परंतु तो दोनों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म में रखे दोनों के जीवन सार्थक हो जाते हैं उसी प्रकार पद के अपने अर्थ होते हुए हम वाक्य में इसको नहीं जोड़ेंगे तो पद का अर्थ में कोई सार्थकता वो पद जो है क्या हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा अर्थवाले होते हुए वो निरर्थक हो जाएगा इसलिए इस प्रकार के चौदना वाक्य को बना देता है अब इसमें देखिए अग्नि होत्रम अग्नि होत्रम और अग्नि में हम देखिए अग्नि एक शब्द है ये शब्द इस वाक्य में x के समान है पांच के समान नहीं तीन के समान नहीं यहां जो अग्नि शब्द है अग्निहोत्रम में वो x के समान है या y के समान है या a या b के समान है और अग्नि क्या जो भी गत्यर्थ होगा जीवन को उन्नत बनाने वाला होगा वो अग्निवाच्य है यानी अग्नि का एक अर्थ जैसे इक्स वाली हो, जो हम आरोपित करते हैं वह है उसी प्रकार अग्नि नामक जो पद है पद का अर्थ केवल आग्नि उसमें राजा भी आ सकता है उसमें अग्नि के अलावा और आगने आग्न पदार्थ भी आ सकता है उसमें ईश्वर भी आ सकता है उसमें यह जीवात्मा भी आ सकता है उसमें स्त्री का जो रज है ना ये भी अग्निवाच्य है ये भी आ सकता है तो अग्नि का अर्थ क्या है क्या नहीं कॉन्स्टेंट नहीं निश्चित अर्थक नहीं फिर बदलने वाले अर्थ वाला है बदलने योग्य अर्थ वाला है समझ में आ गया ना जैसे a में के वैल्यू निश्चित नहीं, जो हम आरोपित करेंगे वो है ना उसी प्रकार शास्त्र सम्मत तरीके से अग्नि के स्थान पर हम जिस अर्थ को लगाएंगे वो अग्नि अर्थ हो जाएगा यानी उसको केवल आग अर्थ लगाना रूढ़ी है तो आवश्यकता अनुसार उसको हम अलग अलग अर्थ दे करके ये अर्थ देना शास्त्र तरीके से होना चाहिए अलग अलग अर्थ आरोपित करके उससे काम लेंगे तो वो धर्म हो जाता है वो धर्म हो जाता है यानी अग्निहोत्र में अग्नि शब्द को हम उसको पांच ही है इसके अलावा छह इसका नहीं हो सकता ऐसे मानकर के चलेंगे तो हम रूढ़िवादी हो जाएंगे रूढ़िवादी होकर के फिर हम अग्निहोत्र करेंगे ना तो पंद्रह दिन में अग्निहोत्र बंद हो जाएगा हमें स्वयं उसके अंदर अश्रद्धा पैदा हो जाएगी क्योंकि जहां रूढ़ा है ना और रूढ़ता में हम फंस जाएंगे ना तो जीवन की पूरी पूरी जो रस है ना पूरा रस है ना ये रस चला जाएगा तो अग्निहोत्र में जो अग्निशब्द है इसका अर्थ बदलने वाला है और हु को देखिए हु को देखिए हु का अर्थ हम करते हैं त्यागना अर्थ तो गलत नहीं है परंतु हु धातु को मात्र त्यागना अर्थ नहीं हुदादु के अर्थ भी बदलेगा इसलिए पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन में कहा हुना दान यो हो आदाने चा तीन अर्थ बताए हुँ, हुँ है? देना, करना, खाना आदाने चा लेना समझ में आएंगे ना तो हम उसमें केवल दान अर्थ लगाएंगे तो हमारा धर्म क्या है रूढ़ हो जाएगा आवश्यकतानुसार तीनों अर्थों को लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो तो हमारा अर्थ जो चलायमान धर्म वाला हो जाएगा और धर्म का स्वरूप क्या है चलायमान है उसमें वेरिएशन होता है धर्म रूढ़ नहीं है अब सोचना ये अग्निहोत्र के अर्थ को हमने क्या कर दिया एक छोटे से सर्किल पर सीमित रखने के लिए सदा कोशिश करता है इसका परिणाम क्या हो गया हमारा अग्निहोत्र वो रूढ़ धर्मी का अग्निहोत्र हो जाता है बाद में जो प्रगति चाहने वाला समाज है वो समाज इस अग्निहोत्र को बहुत परिहास की दृष्टि में देखता है, परिहास की दृष्टि में तो वे कहते हैं इसको छोड़ो हमारे साथ आकर के काम करो इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उनका कथन तो बिल्कुल सही है इसका मतलब मैं अग्निहोत्र नहीं करना इस पक्ष में नहीं हूं यानी अग्निहोत्र के आचरण अग्निहोत्र एक आचरण का नाम है उस आचरण का जो हम जो करते हैं पंद्रह मिनट का कर्म एक मॉडल है एक मॉडल है समझ में आ गए ना क्यों मॉडल है क्योंकि इसमें अग्नि शब्द और होत्र में जो हुतक है भिन्न भिन्न अर्थ को बताने वाला है तो इन दोनों धातुओं को जैसे कि अन्न जो अर्थ गत्यर्थक धातु है उसी प्रकार हो जो दान आदन आदान इन अर्थ वाले जो धादु है इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना जोड़ेंगे ना तो क्या होगा बहुत सारे स्तर में उसका अर्थ निकलेगा बहुत सारे जैसे कि आधान किए गई आधान किया गया अग्नि समिधार्पण करने से और आहुदी देने से जैसे अग्नि शतगुनी, शतगुणी हो जाता है उसी प्रकार अग्निहोत्र के यथार्थ तात्पर्य को समझते हुए उसमें जो जो अर्थ स्यूटेबल है सबको हम लगा लगा करके देखेंगे ना तो क्या होगा वास्तव में यह अग्निहोत्र स्वर्ग का साधन हो जाएगा यानी इस अग्निहोत्र एक तत्व है अग्निहोत्र जो होता है एक तत्व है एक रूढ़ी पद्धति नहीं है ये वही एक तत्व है तो अग्निहोत्र करते हुए अग्निहोत्र के तत्व को समझना है तो अग्निहोत्र के तत्व कैसे तत्व है एक व्यापार का तत्व है एक बिजनेस का तत्व है एक ट्रेड एंड कॉमर्स का तत्व है और खेती का तत्व है खेती का तत्व क्या है बीज होना चाहिए वो बीज को पुष्टि देने वाली मिट्टी चाहिए वो मिट्टी अपनी भूमिका में बीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो समर्थ होनी चाहिए तैयार होनी चाहिए ये अपने -अपना होने के कारण इन सबको गाइड करने वाला एक अध्यक्ष चाहिए यानी इसको कोऑर्डिनेट करने वाला एक चेतन चाहिए ठीक है ना उसके बाद में इतने करने से उस बीज से हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी उसमें काल लगेगा उसमें काल लगेगा और उसको सोम चाहिए और सोम के साथ साथ उसको अग्नि भी चाहिए तो एक व्यक्ति ने खेती करना शुरू कर दिया तो बहुत ईमानदारी से खेती करते रहे और कभी भी क्या है वो आलसी नहीं है आलसी नहीं हुआ भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो गए तो भगवान से प्रार्थना करते थे भगवान हमारी खेती ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए सबको भगवान सुनता रहा और जैसे जैसी प्रार्थना है उस पर करता रहा बाद में क्या हो गया तो भगवान ने क्या कर दिया अपनी पूरी जिम्मेदारी किसान को दे दी और शक्ति भी दे दी तो जैसे तुम चाहोगे ऐसे हो जाएगा उसके बाद में उन्होंने कामना की बीज हो जाए तो बीज हुआ मिट्टी हो जाए मिट्टी भी हुआ ये तैयार हो जाए तैयार हो संकल्प मात्र से सारे तैयार होने लगा तो किसान ने क्या सोचा पूरे अधिकार आया ना थोड़ा खंगार आएगा ये, ये मेरी खेती भगवान से भी बढ़िया होनी चाहिए भगवान के अधिक्ष अध्यक्षता में जो खेती हो रही है ना तो इसे भी बढ़िया मैं करूंगा में उन्होंने सबको मांगा मांगने के बाद उन्होंने सोचा भगवान ने जो खेती के लिए जो हवा जो बनाया बहुत गलत किया क्योंकि हवा जब तेजी से आती है ना तो पूरे अपने पौधे को गिरा देता है तो उन्होंने हवा हो जाए ये ये इच्छा नहीं की तो सब कुछ अच्छा हो गया अंध में क्या हो गया खेती तो बढ़ गई पर उसमें अनाज पैदा नहीं हुआ अनाज पैदा नहीं हुआ तो उनको पता, पता लग गया कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया है, तो उसने फिर भगवान से पूछा, अब मैंने सबका आप आपसे भी मैंने अच्छी तरह से खेती की पर अनाज पैदा नहीं हुआ तो बोला अरे मूर्ख मैंने जो हवा को जो बनाया ना वो तुम्हारी खेती को गिराने के लिए नहीं एक फूल में से जो पराग जो होता है ना ये पराग को एक फूल में से दूसरे पौधे में गिराने के लिए उसके फूल में गिराने के लिए मैं हवा को बनाया था समझ में आ गया ना तो इधर कहने का ये तात्पर्य होता है कि अग्निहोत्र के तात्पर्य को उसमें जो, जो तत्व है वो तत्व को हमें लेने का है तत्व को लेते वक्त अग्निहोत्र क्या हो जाता है एक प्रणाली होती है एक नमूना होता है एक मॉडल होता है इस मॉडल को समझेंगे ना यह मॉडल जो है हर एक जगह पर ठीक ठीक फिट होगा यानी अब हम अपने जो भोजन को गोल बनाकर के जो मूवमेंट डालते हैं वो अग्निहोत्र है और वो भोजन हमारे कुक्षी में जाकर के गिरता है वह अग्निहोत्र है वहां जड्राग्नि उसको खा लेती है यह अग्निहोत्र है और मीठी वाणी को दूसरे के कान में हम डालते हैं ये अग्निहोत्र है और ये जो बाहर के जो वायु है वो अंदर को होकर के जो बाहर निकलता है इसका आदान प्रदान होता है ये हुई अग्निहोत्र है वो भी उसी प्रकार एक पुरुष अपने वीर को अपने पत्नी के गर्भपात्र में सिंजन करता है ये भी अग्निहोत्र है उसी प्रकार क्या हो जाता है हम अपने बच्चे को गोद में बिठाते हैं यह गोद कुंड है बच्चे जो है आहुदी है उसको जो खिलाते पिलाते हैं यह अग्निहोत्र है ये और आगे सत्पात्र में हम जो दान की आहुदी देते हैं यह अग्निहोत्र है ये हमारे हृदय भी कुंड में श्रद्धालु भी जो आहुदी गिराते हैं यह अग्निहोत्र है और हमारे जो कमाई में से निश्चित भागों को राजा के भंडार में जो डालते हैं टक्ष के रूप में ये अग्निहोत्र है और अंध में क्या है हम जो जीवात्मा है वो जीवात्मा को हम भगवान के चरण रूपी कुंड में समर्पित कर देते हैं यह अग्निहोत्र है तो ये का अग्निहोत्र शब्द से ये सारे स्तरों में स्तर है ना इसका अलग अलग प्लेन होता है प्लेन मान है ना पी एल एन ई पीएले पीएल आय हाँ आयी नहीं पीले आय प्लेन हा तो इसका अलग अलग स्तर होता है ये सारे स्तरों में नाम एक है परंतु उसके वैल्यू जो है वेरिएबल है उसके बाद में ऋषि ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा इस प्रकार अग्निहोत्र के रहस्य को जानते हुए तत्त्व को जानते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन के अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में इस प्रकार की पद्धति से आहुदी गिराएंगे आहुदी अलग अलग हो सकती है परंतु सबको हम आहुदी एक नाम से पुकार सकते हैं क्योंकि आहुदी नाम व्यापक है आहुदी नाम व्यापक है और भगवान व्यापक है भगवान की सृष्टि व्यापक है भगवान की सृष्टि में भगवान अग्निहोत्र करता है भगवान की सृष्टि में भगवान यत्न करता है जो प्रकृति जो होता है अलग अलग रूप में प्रकृति से दो बातें बनेगी एक कुंड बनेगा दूसरा आहुति भी नहीं समझ में आया देखिए जो मेटीरियल मेटीरियो दुनिया है ना मेटीरियल से दोनों बातें बनेगी एक तो इंस्ट्रूमेंट बनेगा एक पात्र बनेगा और एक आहुदी भी बनेगी कैसे जैसे लोहा लोहे से कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट को कभी काटना पड़े किससे काटेंगे लोहे से ही काटेंगे कभी कभी लोहे को हमने उसका शेप बदलना चाहते हैं तो बड़े बड़े हामर से इसको कुटना पड़ता है पीटना पड़ता है कहां रह करके कुटेंगे, पीटेंगे उसका एनविल होता है ये एनविल जो होता है लोहा है तो पुरुष जो होता है ये कर्म के कर्ता बने और प्रगति जो होता है सर्वांश में बाकी पूरे काम को करने में प्रगति समर्थ है तो भगवान जो हिरण्य को बनाया यह इतने का भाग था भगवान ने जो अहंकार बनाया ये का भाग था भगवान ने उसमें से पंचतन को बनाया इंद्रियों को बनाया के भाग है इंद्रियों को बनाने के बाद इंद्रियों पर विषया करके गिरे विषयों को बना करके रखा ये उसके अग्निहोत्र का अंग था इस प्रकार हम देखते हैं अग्निहोत्र ही संसार के सारे श्रेष्ठ कर्मों का मूल है बीज है उस बीज को जिस मिट्टी में हम बोएंगे उसमें सौम और अग्नि प्रदान करेंगे तो क्या होगा उस अग्निहोत्र से हम जिस फल को चाहते हैं उस फल की निष्पत्ति हो जाती है तो इसका मतलब अग्निहोत्र जो है एक रूढ़ी पद्धति नहीं है यह अग्निहोत्र जो होता है एक फ्लेक्सिबल पद्धति है धर्म के हर एक क्षेत्र में अग्निहोत्र की जो फॉर्मूला है ना ये जो अग्निहोत्र हम पंद्रह मिनट का जो करते हैं एक फॉर्मूला है इस फॉर्मुला के अंदर कुछ कांस्टेंट होता है कुछ वेरिएबल्स होता है परंतु प्रोडक्ट में हम देखेंगे प्रोडक्ट सदा अलग अलग ही होंगे तो ये सारे प्रोडक्ट को हम एक समाज में रखेंगे ना फिर समाज को देखिए वो समाज साक्षात स्वर्ग ही होगा हम काम क्यों करते हैं हिंदी शब्द को देखिए काम वर्क के लिए काम बोलता है इच्छा के लिए वो भी काम इच्छा वही भी काम वो भी काम है जो वर्क जो करते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए उसको भी काम ही कहता है तो दोनों अर्थों के लिए एक शब्द क्यों रखा? क्योंकि आपस में पर्यायवाची है जिसकी कामना नहीं होती है वो काम नहीं करेगा काम करने वाला कामना से प्रेरित होकर के काम करता है ठीक है ना श्री दोनों का नाम ऐसे कोई शब्द है जैसे आसनम मैं जैसे इसे बैठ रहा हूं शरीर की स्थिति का नाम आसनम है उसके बारे में हम जिस पर बैठे हैं वो भी आसन है तो शब्द एक है उसमें से एक शब्द से अनेक अर्थों को तो ये अग्निहोत्र हो गए ना तो जुहुयाद हो गए ना स्वर्ग काम स्वर्ग की कामना ना हो जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा न हो तो क्या है अग्निहोत्र न करें, अग्निहोत्र के तत्व को स्वीकार न करें अग्निहोत्र न करें अग्निहोत्र के तत्व को स्वीकार न करें, या तत्व को समझे बिना अग्निहोत्र को करें, यह भी लेना चाहिए अग्निहोत्र को न करें, तत्व को न समझे या तत्व को समझे बिना अग्निहोत्र को करे छोटे से तीन शब्द है अग्निहोत्रम जुहयाद स्वर्ग कामहा जिसको हम कहते हैं चौदना चौदना का मतलब ये ब्राह्मण ग्रंथों में मानव मात्र के लिए भगवान ने अग्निहोत्रम अग्निहोत्रा बताया इसी में लक्ष्य बताया लक्ष्य क्या है स्वर्ग की प्राप्ति उसमें करता जाता है स्वर्ग की प्राप्ति में प्राप्ति में जिसकी कामना है दो शब्द है ना स्वर्ग कामहा स्वर्ग काम स्वर्गस्य काम स्वर्गस्य कामा में स्वर्गस्य हमारा लक्ष्य है अपने मानव समाज को मानव जीवन को स्वर्ग बनाना स्वर्ग को दूसरे भाषा में कहते हैं सुवर्ग सुवर्ग ये सुवर्ग क्या है वृद्धि वृद्धि कैसे उन्नति जिसको हम कहते हैं अभ्युदय जिसका नाम दूसरे शब्द में इसको अभ्युदय कामहा कामना हा। कामा का मतलब है कामना वाला या काम करने वाला काम करने की इच्छा जिसकी है और कामना जिसकी है और दोनों एक ही है कामना जिसकी है वो काम करने वाला होगा जरूरी नहीं है कामना के होते हुए कर्म की उत्पत्ति हो जाए कामना तो मानसिक होता है ना तो मानसिक का, कामना को वाणी में हम अनुवाद नहीं करेंगे कर्म में हम अनुवाद नहीं करेंगे तो कामना यह मनोकामना मनोरथ मन से गाड़ी चला देना यह हो जाएगा हल्की प्राप्ति नहीं होती है तो स्वर्ग काम हगसहा स्वर्ग का, तो हग हमारा लक्ष्य है उसके लिए सबसे पहले क्या है काम होना चाहिए काम को हम बुरा मानते हैं ना क्योंकि हमारी दृष्टि रूढ़ी दृष्टि है तो काम शब्द जैसे अग्निहोत्र का अर्थ विस्तृत है अलग अलग स्तर पर अलग-अलग अर्थ को बताने वाला है सारे के सारे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है उसी पर ये जो काम शब्द है ये भी बहुत फ्लेक्सीबल है अलग अलग स्तर में उसका अलग अलग अर्थ निकलता है परंतु हमने क्या कर दिया सारे स्तर को छोड़ करके एक स्तर में उसको सर्कल बना करके सीमित कर दिया प्रत्येक स्तर को देखिए ना प्लेन को देखिए ये आनंद है प्रत्येक जो प्लेन होता है ना ये प्लेन आनंद होते हुए हम अगर सर्कल मारेंगे ना सीमित हो जाता है पंध में क्या हो गया काम को ही हम क्या कर लिया बुरे मानने लगे और बुरे मानने लगे तो क्या ये रुकने वाला है या हम उसको बुरा भले माने पर नहीं ये रुकने वाला नहीं है हमारे बुरे मानने का, का क्या प्रयोजन है या तो उसको रोको अब काम को रोक करके देखिए हम हाँ इधर बैठे बैठे, बैठे बेचैन होता है क्योंकि जब ज्यादा दर बैठेंगे ना तो पैर को खोलने की इच्छा होगी ना तो फिर जब पैर को खोलने की इच्छा जब होती है तो जगह की वृद्धि चाहिए अब बाद में लेंगे आसाराम बापू के वो टेंट पर जाकर बैठिए जगह नहीं है बैठे बैठे बैठे क्या हो गया को सीधा करने की इच्छा हुई तो सीधा करेंगे तो किसी के छाती पर होगा किसी के गोद में होगा किसी के पीठ पर होगा तो क्या होगा तो शांति प्राप्त करने के लिए गए अशांत होकर बैठ रहे इसमें क्या है फिर तो मैं बोला ये धर्म नहीं वहां जाकर के पांच घंटे छह घंटे बैठे रहे ये धर्म नहीं वो क्या सोचता है वो एक एक बड़ा बना दिया ये सारे बकरा बकरा है है मैं उसको चराने वाला है। एक भी बकरा मुझे छोड़कर के चले ना जाए बकरा बकरा रहे चराने वाला मैं चराने वाला रहे उसको बता कोई भी शिप को बचने नहीं देंगे ठीक है ठीक है अब इस प्रकार देखिए बोलता है कि जी कष्ट भोगे बिना तो सुखी की प्राप्ति नहीं होगी <laughs> तो इसी प्रकार आश्वासन कर लेते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे पैर में जब दर्द होगा तो पैर को यदि खोलना चाहूं तो क्या चाहिए स्पेस की वृद्धि मेरे लिए चाहिए तो व्यक्ति क्या करते नए नए जगह क्यों खरीदते हैं क्योंकि अपने व्यापार को वो बढ़ाना चाहता है इस प्रकार व्यापार को बढ़ाना क्या अवैधिक है नहीं वैदिक है क्योंकि कहा ना अग्निहोत्र जोह का महा और बड़े बड़े पैमाने पर आज देखिए बड़े बड़े इंटरनेशनल तौर पर बड़ा अग्निहोत्र का कुंड बना दिया एक हिंदुस्तान लिवर को देखिए उनका अग्निहोत्र देखिए रिलायंस को देखिए उसके वो भी अग्निहोत्र करता है टाटा डालमिया बिरला भी अग्निहोत्र करते हैं अग्निहोत्र के पूरे पूरे अर्थ को उन्होंने ले गया है हमारे पास केवल अग्निहोत्र का कुंड पात्र रह गया, जो कुंडीव है उसकी, उसकी जड़ता पूरे हमारे साथ है और राजा के कुंड में हम आहुति नहीं डालते और राजा से मांगते रहते हैं ये सड़क तो तुमने क्यों नहीं बनाया इधर लेकिन फ्लाईओवर चाहिए था और बाद में क्या है हमारे मांग तुम्हें बढ़ेगा ना मान लीजिए हम घर में कोई काम नहीं करते हैं ताकत होने पर भी खाली आलसी होकर के बैठे हैं समय समय पर मान से भोजन मांगते हैं तो मां क्या करेगी पुत्र के प्रति रागात्मक संबंध होने के कारण इनको दुख नहीं देना चाहती है मां इनको तंग नहीं करना चाहती है वो क्या करेगा पड़ोस में जाकर के आटा लेकर आएगी वहां से तेल लेकर आएगी इधर से नमक लेकर आएगी रोटी बना करके या तो क्या होगा कुछ भी ना करे अब देखिए वो अग्निहोत्र कर रहा है उनको स्वर्गी की प्राप्ति हुई वहां से उनकी जानकारी की बिना दो ले लेंगे चोरी या तो उसको थोड़ा बढ़ने दीजिए तो मुसलमान करते हैं ना बकरी को खिलाते खिलाते खिलाते अच्छे तरह से बढ़ जाता है बढ़ने के बाद काट लेते हैं तो डाकू भी ऐसे होता है वो देखते रहते हैं कौन बड़ा है तो, इसको काटने का। तो ये सारी की सारी बातें क्या होता है अग्निहोत्र के तत्व को न समझने के कारण होता है तो चौदना जो होती है ना जब ईश्वर प्रेरणा देंगे ना संसार के हर स्तर के व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं न केवल राजा को न केवल एमएलए को न केवल संसद के सदस्य को न केवल ये ऑफिसर को वो शूद्र को भी प्रेरणा देते हैं उनकी प्रेरणा ना हो तो तो वो भी काम नहीं कर सकेंगे ना प्रेरणा क्या है जब वो अच्छे करने लगते हैं भगवान उसको हाथ बढ़ाता है अच्छे काम को करते हैं हमारी इच्छा क्या होती है चार लोगों के सामने करे अब देखिए इसी की जगह बुरे काम करता है, हम सोचते हैं मेरे पास कोई ना हो कोई इधर ना आए तो अच्छे बुरे काम को कितने सहजता से हम पहचान सकते हैं ना जहां हमारे काम को करते हुए हम बहुत सारे लोगों के साक्ष्य चाहते हैं वो अच्छा है लगभग कभी कभी हो सकता है और जिस जिन कामों को करते हुए हम सोचते हैं मेरे काम दुनिया में किसी को पता ना लगे हमारा गर्भाधान ऐसा नहीं है जो सोश संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है ना गर्भाधान का संस्कार ये छुपता भी नहीं होता वैदिक समाज में पूरे समाज की जानकारी से होती है यानी उनके सामने नहीं पर्द उनकी जानकारी से होती है क्योंकि हम जैसे नामकरण के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं पुरोहितों को बुलाते हैं उसी प्रकार गर्भाधान संस्कार करने के लिए इसमें यजमान पति और पत्नी ये मुख्य है कर्म करता है और रुत्विक उसको मदद करेगा कैसे मदद करेगा देवदाओं को बुला करके उन देवदाओं को उसके लिए अग्नि जलाएंगे उन भिन्न भिन्न देवदाओं के लिए आहुति डालेंगे डालने के बाद उसके उपस्थान करेंगे उपस्थान करना तो बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होगा देवदा आकर के यहां बैठकर के हमसे बात बताए बिना चले जाएंगे आहुदी लेकर के श्री देवदा को आहुदी देने के बाद उस देवदा का उपस्थान करना चाहिए उपस्थान एक बहुत बड़ी रहस्यमयी शब्द है उपस्थान का मतलब उस देवता की शक्ति को अपने अंदर बिठाओ देवता और देवता की शक्ति अभी तो समस्या आएगी शक्ति देवता का गुण है बल है ना शक्ति का मतलब बल है बल जो है गुण है वो देव तो हो जाता है तो अकेली शक्ति तो नहीं आएगी इसका मतलब देवता की शक्ति को बिठाने का मतलब है देवता को बिठाना देवता को जब आप अपने हृदय में हम बिठाएंगे ना देवता देखिए बोलते ना विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदा सूर्य देवता तो देवता का स्थान हृदय है तो देवता की शक्ति को हृदय पर बिठाने का मतलब है देवता को बिठाना तो ये हृदय में कौन बैठता है ये हृदय में बैठा, बैठा हो मैं तो जगह तो हृदय है वहां मैं बैठा हूं वहां मैं मेरे देवता को भी बिठाता हूं तो समस्या आएगी देवता के आने पर मैं आउट हो जाओ क्योंकि कुर्सी एक है स्थान एक है या तो मैं बैठू तो देवता को बिठाने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो हम क्या कहते हैं के व्यवहार में यदि हमारे अंदर एकता है ऐक्य है तो आप अपने पत्नी लोगों को बच्चे लोगों को भी बुला करके लाइए हम इतने छोटे से भवन में क्या चाहिए हमें एकता चाहिए ठीक है ना इसी प्रकार देखिए अद्वैत की भावना यहां होती है तो एक हमारे पास समस्या आएगी ना? देश देश छोटा सा है, उसको मैं अपनी देवता को बिठाऊ तो कभी कभी बस कंडक्टर करते हैं ना वो चक्कर जब उसका जो सीनियर ऑफिसर चेकिंग के लिए आएगा कंडक्टर स्वयं उठ करके कंडक्टर सीट उसको देगा फिर बाद में क्या होगा वो ऐसे करके वहां खड़े होंगे तो क्या ऐसे हो जाएंगे हाँ तो ऋषि कहते ऐसे करने की जरूरी नहीं है जब तुम और तुम्हारी देवता एकदा में आएंगे ना एक जगह पर तुम दोनों बैठ सकते हैं तुम्हारे अंदर देवता देवता के अंदर तुम एक ही भाव हो जाता है समझ में आएंगे ना इस एक ही भाव में ही वास्तव में जीत है इस एक ही भाव में ही सृष्टि होती है यदि प्रगृति और परमात्मा एक न हो एक ही जगह पर इकट्ठे न हो इसमें संयोग न हो इसमें तादात में न हो तो सृष्टि बनने वाली नहीं है। इस सिद्धांत को बताने के लिए गृहस्थाश्रम की रचना की पत्नी एक इकाई है पति एक इकाई है जब दो ये दोनों संयुक्त होते हैं ना संयुक्त होते वक्त इन दोनों का शरीर अलग है शरीर में स्पर्श होने के कारण एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर घुस नहीं सकता है घुस नहीं सकता नहीं। आ, उसी प्रकार एक सूक्ष्म शरीर के अंदर दूसरा सूक्ष्म शरीर भी नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि सूक्ष्म शरीर रहता इसके अंदर उनका रहता है उनके अंदर तो जब शरीर ही एक नहीं होता एक दूसरे में नहीं घुसता तो उसके अंदर रहने वाला जैसे कि मान लीजिए इसमें पानी है सूक्ष्म शरीर को आपा नाम से कहा है तो एक पात्र में पानी है दूसरे पात्र में पानी है तो क्या करेंगे तो जब हम मिला देंगे ना इन दोनों में स्पर्श गुण गुण होने के कारण एक दूसरे में नहीं घुसेंगे इसका मतलब इन दोनों के पानी भी अपने अपने जगह पर ही रहेगी पर इसमें एक होती है भावना भावना जहां शरीर रुक गया हम भावना को थोड़ा धके लो वो भी उनका भी शरीर हमारे शरीर के साथ रुक गया लगने के कारण स्पर्श गुण के कारण भावना को थोड़ा आगे करो कैसे जैसे कि हम हाथ मिलाते हैं ना इस हाथ को भावना मान लो तो हाथ में हाथ मिलाने के समान जैसे कि ये नेता यहां खड़े हैं, ये नेता यहां खड़े है और उससे आगे आना शिष्टाचार नहीं है तो क्या करेंगे ये हाथ बढ़ाएंगे वो भी हाथ बढ़ाएंगे तो इस हाथ के अंदर ये हाथ और इसको मिला करके देखिए ना देखिए दाएं हाथ में बाएं हाथ बाएं हाथ में दाएं हाथ ये एकता का भाव होता है इस प्रकार देवता और उपासक में उपस्थान के द्वारा क्या हो जाती है एकता हो जाती है इसलिए अग्निहोत्र में बताया अग्निज्योधिर ज्योतिर अग्नि हम ज्योति परम ज्योति को उस परम में डालो बस इतना ही उस परम ज्योति को इस अग्नि में डालो उसके लिए हम स्वाहा करते हैं यह कब होगा अग्निहोत्र जो हो या उनका आदेश है इस आदेश को हम करेंगे तो अग्नि में ज्योति मिल जाएगी ज्योति में अग्नि मिल जाएगी बाद में क्या है हम संसार में अग्नि और ज्योति को एक अर्थक मानते हैं ना उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा एक अर्थ को सिद्ध करने के लिए वो एक अर्थ कौन सा है वो महान अर्थ होता है हमारे जीवन का महान धर्म होता है इस महान धर्म की प्राप्ति के लिए अग्नि और ज्योति में परस्पर एकता होती है इस एकता की जो भावना होती है यह भावना अद्वैत है अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं अद्वैत को कोई सिद्धांत के रूप में लेकर आते हैं ना तो उनके व्यापार को देखिए वो तो दुखिए क्योंकि अद्वैत एक भावना होती है और मैं और मेरे प्रभु एक स्थान पर एक लिक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं प्रभु में बैठू प्रभु मेरे अंदर बैठे तो बाद में बाद में क्या होगा जब पति और पत्नी एक है तो मकान या तो पत्नी के नाम पर करो या तो पति के नाम पर करो कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए उसको फिर भगवान को अपने अंदर रखने के बाद ये मुलाकात होने के बाद इस एकता होने के बाद इस एकता की भावना जब तक रहती है अपने को मैं कहू या भगवान कहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उतने समय तक तब भी हम देखेंगे ना यह भावनात्मक होने के कारण तत्व नहीं यह भावनात्मक होने के कारण अद्वैत क्या है तत्व नहीं तो समस्या उठेगी ऐसा है तो एक गाना हम गाते हैं नमोद्वैत तत्वा या बोलते हैं वहां अद्वैत तत्व बोला ना यह अद्वैत तत्व यह भावना तत्व नहीं है यह अद्वैत तत्व भगवान जो भी तत्व के लिए यह पर्याय है क्योंकि वहां अद्वैत का मतलब है इस भगवान जैसे और कोई मेरा प्रभु दूसरा नहीं ये प्रभु मात्र है इस अर्थ में वहां अद्वैत तत्व कहा उसका जो प्रकरण अलग है परंतु अद्वैत भावना इसलिए शंकराचार्य ने लिखा पुमसाम अद्वैत भावना पुंसा अद्वैत क्या है ये पुमसाम मनुष्य और भगवान भगवान क्या चाहता है अपना पुत्र अपने पास रहे अपने पास आए अपने से प्यार करे अपने को पहचाने अपने किए गए उपकारों को या जाने याद करे नहीं जाने याद कहां होता है मरने के बाद होता है ना पर भगवान मरता नहीं सदा रहता है इसलिए पिता अपने पुत्र को यही चाहता है ये मेरे पास आए तो उसके पास कौन पहुंचाने वाली है ये प्रकृति माया इसलिए ऋषि ने उसको माया नाम रख दिया क्या है माइनम यापयती या पहुंचाने वाली जो यापयी पहुंचाती है माइनम यह संसार को इस प्रकार मानव मात्र के या प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बना करके संचालन करने वाले जैसे गृहस्थ के अंदर अपने पिता होते हैं तो ये जगत के पिता इस प्राणी मात्र के लिए इस प्रकार संचालन करते हुए कितने काल से ये चला रहा है तो वहां तक इस प्राणी को पहुंचा दे अपने साक्षात पिता का दर्शन करा दे माता क्या करेगी अपने बच्चे को अपने पति के गोद में देने के बाद पीछे जाकर के बैठेगी कहीं आपको मिला ये देखिए ये संस्कार विधि है ना ये संस्कार विधि यह व्याख्या के बिना यह समझ में नहीं आएगी इसने इसको जिसने लिखा है और ऋषि है एक सामान्य व्यक्ति है या साधा संत है यह व्याख्या के बिना समझ में नहीं आएगा इन्होंने नामकरण संस्कार में लिखा क्या लिखा पत्नी बार तरफ बैठे जब कर्मकांड की आहुदिया पूर्ण हो जावे उसके बाद में नामकरण की विधि होती है उस विधि को करने के लिए बच्चे को लेकर के उठे और अपने पति के पीछे से होकर के दायदरा आए फिर उसके बाद में उसका सिर उत्तर पग दक्षिण में करके उसके गोद में दे फिर जैसे गई उस प्रकार आकर के वापस बैठे यही होता ना या ऐसे तो नहीं हो सकता वो बच्चे को लेकर के खुद आकर के हमारे गोद में बैठे तो हमारे गोद में पत्नी पत्नी की गोद में बच्चे ये तो अब मानते हैं ना इसमें कोई मजा भी नहीं आएगा तो इसलिए देखिए हमारे गृहस्थ धर्म के संस्कार प्रक्रिया को उस परमेश्वर प्रक्रिया प्राप्ति के निमित्त के लिए उसको मॉडल बनाकर के विरचित है इस प्रकार के आपने मेरे से पूछा आपके आपको इस प्रकार के समन्वय की दृष्टि कहां से आई तो मैं सच बताता हूं समय दृष्टि लाने का एक ही वाक्य है मेरी दृष्टि में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे ये स्वामी युद्धिष्ठर मीमांस जी की कह युधिष्ठ मीमांस नामक एक विद्वान हुए थे यार समाज में अब उनका निधन हो गया तो उनके इस प्रकार के कर्मकांड की व्याख्या रूपी ग्रंथों को मैं बहुत पढ़ा था उसमें दो वाक मुझे बहुत अनमोल दिखाई दिया यथा वेदे तथा लोके जो वेद में है वह लोक में है जो लोक में है वह वेद में है एक, एक है। दूसरा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे ब्रह्मांड में जो जो वस्तु बेड़ी स्वरूप में है वह वह वस्तु हमारे पिंड शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में है तो ब्रह्मांडिक ब्रह्मांडस्थ वस्तु को कहते हैं दैविक पिंडस्थ वस्तु को कहते हैं आध्यात्मिक क्योंकि पिंड शरीर जो होता है ये आध्यात्मिक होता है क्यों इसलिए देखिए पौराणिकों में देखिए वो विभूति लगाते हैं ना अपने आध्यात्मिकता के शुरुआत ध्यान उपासना पूजा जो भी करेंगे ना सबसे पहले विभूति को लगा लेते हैं या तो चंदन लगा देते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि हम बाहर के सारे चीजों से अपने मन को वापस बुला करके अब शुरुआत है यानी जो मैं भी डाला हूं देखिए रखा डालता हूं मैं ये जो डालता है जो चंदन लगाता है तो समझ लेना ये उतने बड़े आध्यात्मिक तो नहीं है परंतु ये आध्यात्मिक के शुरुआत में है ये आध्यात्म के शुरुआत में है अध्यात्म के शुरुआत में जो व्यक्ति रहेगा अध्यात्म का शुरुआत अपना शरीर से होता है अंदर इसलिए देखिए पानी लेते हाथ में पीते हैं अंगन्यास करते हैं मार्जन करते हैं उसके बाद में क्या है प्राणायाम करते हैं उसमें आऊंगा मैं ठीक है तो मूल रूप से हमारी बात हो रही थी अग्निहोत्र तो अग्निहोत्र क्या है एक मॉडल है जिसको हम पता है टेम्पलेट है टेम्पलेट उसका मेशरमेंट बढ़ा दो उसका मेशरमेंट बढ़ाएंगे ना तो यह अग्निहोत्र छोटे से छोटे जो अपने घर में हो रहा है वहां से लेकर के आज जो टाटा बिरला सब कर रहे हैं अमेरिका जो कर रहा है आपको पता होगा यागों के संबंध में यित यागों के संबंध में जहाँ-जहाँ कहानियाँ होती है ना पुराणों में किसी किसी के इतने आसुरीय होते हैं आसुरीय होने का मतलब किसी को पीड़ा देते हुए भी अपने काम की सिद्धि के लिए काम करता है, उससे भी स्वर्गी की प्राप्ति होती है परन्दु क्या है बीच बीच में पत्थर उनको चबाना पड़ेगा आसुरी होता है और किसी किसी का जो ये याग है यज्ञ है दैविक होता है अब यज्ञ तो चल रहा है पर उसमें आसुरियता, कुछ ज्यादा हमें दिखाई देती है और धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे दैविकता में ये बदलेगी क्योंकि आसुरीय यज्ञों को करते हुए जब दुखों का ज्यादा अनुभव करेंगे ना तो विचार आएगा इतने करते हुए इतने ज्यादा दुख हमें क्यों आ रहा है तो उनको दृष्टि दृष्टिपद में आ जा गया हमारे इस प्रकार के आश्रीय कर्म ही इस प्रकार के कर्मों को करते हुए दुखों को ज्यादा लाने का कारण है तो जब कारण पकड़ में आएगा तो जरूर इलाज करेगा तो कारण के पकड़ में आना ये इसको कहते हैं निदान रोग के कारण को ढूंढना आज देखिए विदेश राज्यों में आश्री इतने हो रहा है पर जो तो हम परिवार नहीं है और वहां के संतान माता पिता से रही है अपने मां के द्वारा यह तेरा पिता है कहने से पहले ही पिता तो किसी और औरत के साथ चले जाता है, इसलिए जो संतान जो बढ़ता है वहां कोई ब्रह्मचरी का पालन नहीं होता क्यों अब जब भूखे रहते हैं पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो कौन ब्रह्मचरी का पालन करेगा कौन संयमी रहेगा वो क्या करेगा और थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद में नौकरी करते हैं फिर शराब पीते हैं क्योंकि प्यार करने लायक को कोई नहीं है किसी से प्यार मिला नहीं तो बाद में क्या होगा किसी से मिला तो प्रतिमा दर्शन में प्रहीमावैसी में पसंद आ गया साथ में रहने लगा तो बाद में उन्होंने देखा तो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो जाता है उनके जो काला स्वभाव सामने आ जाता है ना तो छोड़ देते हैं छोड़ देता है पर तो हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है इसमें हमारे जीवन के हर एक पहलू को परमेश्वर प्राप्ति के लक्ष्य बना करके सुचारू रूप में सुसुंदर रूप में ऋषियों ने क्या कर दिया प्लांट पद्धति के साथ जोड़ करके रखा है तो उसका एक अंग है अग्निहोत्र और अग्निहोत्र में हम देखते हैं ना जैसे कि किसी चीज को सुरक्षित रखने जैसे मान ली सोने की एक अंगूठी है हम एक ज्वेलरी में जाकर के सोने की एक अंगूठी जब खरीद लेते हैं तो ये ज्वेलरी वाला क्या करता है एक सुंदर ढक्कन वाला पात्र बनाकर रखता है जिसके नीचे भी वेलवेट की कपड़ा है जिसके ऊपर भी वेलवेट की कपड़ा है उसके बाद में क्या करते हैं हमारे सोने की अंगूठी को नीचे के वेल्वेट के कपड़ा में एक छिद्र है उसमें दबा करके कर रखता है ऊपर भी वो घिसे बिना सुरक्षित रखे इसलिए वो ढकन से ढक लेते हैं पर हमारे हाथ में देता है, हम उसको लेकर आते हैं प्रयोग करते हैं और किसी को मालिक को या आचार्य को यहां से भोजन उधर पहुंचाना है दूध इधर से उधर पहुंचाना है थोड़ी सी दलिया इधर से उधर पहुंचाना है तो क्या करते हैं एक पात्र में उसको साफ करके उसमें परोस करके उसी प्रकार के एक साफ बर्तन से उसको ढक लेते हैं ढक लेते हैं और देखिए इस भाग को देखिए परमात्मा में एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है पिंजरे के अंदर और इधर देखिए कीमती चीज है वो पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है तीसरा कुंडल यहां देखिए पिंजरे के अंदर बंद किया है और इस पिंजरे को खोल करके देखेंगे ना वो पैर है जोड़े है उस प्रकार भोजन को पात्र में एक जोड़े पात्र के अंदर रखता है ज्वेलरी वाले आभूषण को इस प्रकार उसके बेस और टॉप के साथ रखता है और यदि में बोलता है जब भी पात्र को ये पर तुम ला करके रखो जोड़े में रखना चाहिए जोड़े में देवी वो लकड़ी का वो चीज है ना अलमारी के अंदर वो लकड़ी का जो सुरवा है ना पर जोड़ा कौन, कौन कौन किस किस के जोड़े तो जब हम जोड़ेंगे ना दो दो पदार्थों को जोड़ेंगे ना तो समान जाति के होना चाहिए जैसे विवाह में एक गधे के स्त्री को गधे जाति के स्त्री को मनुष्य जाति के पुरुष के साथ नहीं जोड़ते गधे स्त्री को गधे पुरुष के साथ ही जोड़ते हैं इसलिए बोला ना गोभी तुरंगा तुरंगई तुरगा तुरंगई खस्ख मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ क्योंकि बुद्धिमानों के साथ जैसे कि मान लीजिए कल मुझे एक कार्ड मिला, ये कार्ड मिला मिला ये ये रोटरी वाले का है तो युवराज सिंह इधर आए मंदिर देखकर के चले गए तो मेरे मन में सबसे पहले भी क्या आया अरे हम तो ये पंडित हमें तो इनके बीच में क्या काम है वो तो समाज के धनवान उनका जो मेंबरशिप भी ही, हम हाँ केवल दाल रोटी खाने वाले उनके वहां डिनर है तो शायद हमारे अनुकूल कोई चीज फिर स्वाद के बजाय से हम कुछ लेकर के खा भी ले फिर वो कमरे के लिए बहुत काम आएगा कौन से कमरे इधर शौचालय है ना और इधर का शौचालय भी ऐसा शौचालय है एक दस ग्यालन पानी के बिना एक बार की टट्टी भी उसमें साफ नहीं होता <laughs> तो इधर हम देखते हैं बाहर के व्यक्ति शौच जाने के बाद एक डिब्बा पानी से अपना मलद्वार भी साफ करता है हाथ भी साफ करता है और हम नागरिकता के, के नाम पर तो कितने नर्मदा के पानी खत्म करता है फिर भी साफ होते तो नहीं है अब इस कारण से मुझे ये मिलते ही मुझे ऐसा लगा उस ग्रुप में मैं बिल्कुल अनफिट हूं तो हमारे लिए देखिये ये सभा जो है, है ये ठीक है ये ठीक है और इसके बीच में वहां आकर के बैठे इच्छा से तो फिट हो जाएगा परंतु उनकी सभा में हमारी वेशभूषा हमारे हाव भाव हाँ ये ताए ठीक नहीं जी तो मुझे ऐसा ही ऐसा ही लगा तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो यहां जोड़े में इसको धरते हैं तो जोड़े के लिए एक नमूना में आपको बताता हूं ये जो होता है ना ये जुहू होते हैं जुहू इसका नाम है जुहू हा ये जो होता है ना ये सुरुआ होता है इसको दूसरे शेप में भी बदल सकते हैं ठीक है ना अब देखिए जोड़े में बिठाया ना इसकी आकृति किसकी हो सकती है आप बताइए स्त्री का जो प्रत्युत्पादन के जो इंद्रिय है ना वो है और ये ये पुरुष के तो जब ये इतने याग इतनी पर इसको धरते हैं तो ऋषि कहते हैं इसको जोड़े में रखो फिर एक कूर्च होता है कूर्च डाब से बनाते हैं डाब को तोड़ करके उसको धो करके थोड़ा नरम करके क्योंकि धोएंगे ना ये घास नरम हो जाएगा उसके बाद में क्या है उसमें एक पवित्री गांड बांध देते हैं उसको कहते कूर्च देवदा का आवाहन करते हैं ना ये कूर्च में हम करते हैं ये कुर्च क्या है ये पुरुष आकृति होता है एक मनुष्य की आकृति होता है समझ ना? ये सारे के सारे के में आएंगे ना इसमें भावना मुख्य होती है उसके साथ में क्या है इसकी परिधि होती है परिवीद कहता है परिवीद इसमें सोलह गास चाहिए दाब होता है ना दाब के सोलह गास चाहिए सोलह गास क्यों है चार चार सोलह प्रत्येक दिशा में इस घास को याग वेदी पर बिछाना पड़ता है यह वास्तव में क्या है अंधकरण चतुष्टय है और किसी की बुद्धि की महिमा हम गाते हैं ना उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि कुश के अग्रभाग के साथ बुद्धि की तुलना करता है। हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए विषय के अंदर जाकर के घुसने वाली होनी चाहिए विषय के अंदर कब घुसेगा जब उसके अग्रभाग शार्प रहेगा घंटा रहे जैसे रहेगा तीखा रहेगा उसके बाद में वहां यह विधान किया है इसका अग्रभाग किस तरह होना चाहिए सबसे पहले पूर्व में बिछाओ उसका अग्रभाग उत्तर के तरह उसके बाद में प्रदक्षिण क्रम में आना चाहिए दक्षिण में बिछाएंगे तो चार घास को बिछाइए तो उसका अग्रभाग पूर्व के तरह पश्चिम में बिछाते वक्त तो उसका अग्रभाग उत्तर के तरह उत्तर में बिछा से जब उसके अग्रभा तो ये चारों तरफ इस प्रकार क्या करते हैं है। उसके, चार चार है। उसके साथ जोड़े के रूप में कुर्च को रखता है उसी प्रकार आचमन के लिए पानी रखते हैं उसमें एक उपस्तर डालते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलकर के काम को सिद्ध करता काम का मतलब हमारे कार्य को ये जोड़े हो गए उसी प्रकार क्या है आज ताली के जोड़े हैं प्रणीता पात्र प्रणीता पात्र में जल रखता है, तीर्थ रखता है। आज में घी रखता है। दोनों द्रव रूप है दोनों प्रोक्षण के लिए आहुदी के लिए काम आता है इसलिए उसको जोड़े में रखो तो ऋषि से पूछा जोड़े में क्यों रखते हैं अकेले अकेले क्यों रखते हैं क्योंकि देखिए सृष्टि के ये, ये नमूना है ये मॉडल है जोड़े के बिना कहीं सृष्टि होगा तो परमेश्वर बोलते हैं मेरे से लेकर के देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं यदि प्रकृति का संयोग मेरे साथ ना हो तो जाओ तुम्हारा काम तमाम हो जाता है इसलिए कहा उस भगवान के सृष्टि यत्न को देखिए ये जोड़े के रूप में तो घास क्यों बिछाते हैं तो बोलते हैं देखिए अपना यत्न अपने देखभाल में अपनी अध्यक्षता में अपनी बुद्धि से अपने काम को सिद्ध करने के लिए होना चाहिए इसलिए दरभा को दरभा से परिधि बनाता है क्योंकि कोई भी यज्ञ अवांचनीय फल उत्पन्न न करे वांछनीय फल की ही उत्पत्ति करे यानी हमने देखा 100 लोगों को खिलाएंगे वहां 200 लोग आ गए तो तो उसके संचालय को बुलाएंगे ना बोलेंगे अरे भाई तो पहले खाना चाहिए था ना इतने लोगों को आमंत्रण दे दिया और खाना बनाया सब लोगों के लिए अवंनीय फल की उत्पत्ति हुई ना वो दुख देगा इसलिए यज्ञ जो होता है वो कम नहीं होना चाहिए वांछित फल की अप्राप्ति भी नहीं करानी है अवंछनीय फल की प्राप्ति भी नहीं करानी है इसलिए यत्न याग वेदी पर कुछ बिचाओ ये सारे क्यों तो ये इतनी पर जो सिद्धांत आपको सिखाया जाता है हम सीखते हैं उसको कहते हैं यत्न तत्व तो आपके फैक्ट्री में भी यही काम इसी रीधि से ही आपको करना चाहिए तो इसका मतलब फैक्ट्री में आप जो करेंगे वो अग्निहोत्र ही है यत्न ही है श्रेष्ठतम कर्म ही है उसका मॉडल आपको यहां सिखाते हैं इस मॉडल के अनुरूप ये ट्रेनिंग है ये अग्निहोत्र जो होता है हमारा ये हर एक श्रेष्ठ कर्म करने का यह ट्रेनिंग है समझ में आएगी ना तो समय हमारा पूरा हो गया ज्यादा हो गया थोड़ा दो तीन मिनट ओम सहना सहन भुन सीनाधी तमस्तो विदे ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति